वेताल 27 वेताल 27 25 कथाओं से युक्त एक ग्रंथ है इसके रचयिता बेताल भट्ट बताए जाते हैं जो न्याय के लिए प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य के नौ रत्नों में से एक थे यह कथाएं राजा विक्रम की न्याय शक्ति का बोध कराती हैं बेताल प्रतिदिन एक कहानी सुनाता है और अंत में राजा से है उसने शर्त लगा रखी थी कि अगर राजा बोलेगा तो वो उससे रूठकर फिर से पेड़ पर जा लटकेगा। लेकिन ये जानते हुए भी सवाल सामने आने पर राजा से चुप नहीं रहा जाता। इसका सबसे प्रसिद्ध संकलन ग्याहरवीं सदी में सोमदेव द्वारा किया गया था। उसके बाद से इसका हिंदी, तमिल, कुजराती, अंग्रेजी समेत � बेताल बच्ची सी आरंभ बहुत पुरानी बात है धारानगरी में गंधर्व सेन नाम के एक राजा राज करते थे उनकी चार रानियां थी उनके छह लड़के थे जो सब के सब बड़े ही चतुर और पलवान थे संयोग से एक दिन राजा की मृत्यु हो गई और उनकी जगह उनका बड़ा बेटा शंख गद्दी पर बैठा उसने कुछ दिन राज किय लेकिन छोटे भाई विक्रम ने उसे मार डाला और स्वयं राजा बन बैठा। उसका राज्य दिनों दिन बढ़ता गया और वो सारे जंबूद्वीप का राजा बन बैठा। एक दिन उसके मन में आया कि उसे घूमकर सैर करनी चाहिए और जिन देशों के नाम उसने सुने हैं उन्हें देखना चाहिए। तो वो गद्दी अपने छोटे भा� एक दिन देवता ने प्रसन्न होकर उसे एक फल दिया और कहा कि इसे जो भी खाएगा वो अमर हो जाएगा। ब्राह्मण ने वो फल लाकर अपनी पत्नी को दिया और देवता की बात भी बता दी। ब्राह्मणी बोली हम अमर होकर क्या करेंगे? हमेशा भीख मांगते रहेंगे। इससे तो मरना ही अच्छा है। तुम इस फल को ले जाकर राजा क Yesunkar Brahman phthil raja Bhartruhari ke pas gaya aur sara halk kheh sunaaya. Bhartruhari nne voh phthil leilia aur Bramhan ko 1,000,000 rupay Usne mehel me jaa kar voh phil usi ko dhe diya. Kotwal se Usne voh phil Kotwal ko dhe diya. Kotwal eek vahishya ke महिषा ने सोचा कि ये फल तो राजा को खाना चाहिए। वो उसे लेकर राजा भरतरहरी के पास गई और उसे दे दिया। भरतरहरी ने उसे बहुत सा धन दिया। लेकिन जब उसने फल को अच्छी तरह देखा तो पहचान गया। उसे बड़ी चोट लगी। पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने महल में जाकर रानी से पूछा कि तुमने उस � रानी घबरा गई और उसने सारी बात सच सच कह दी। भरतरहरी ने पता लगाया तो उसे पूरी बात ठीक-ठीक मालूम हो गई। वो बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा ये दुनिया माया जाल है। इसमें अपना कोई नहीं। वो फल लेकर बाहर आया और उसे धुलवाकर स्वयं खा लिया। फिर राजपाट छोड़कर योगी का भेज बनाकर जंगल म विक्रम की गद्दी सूनी हो गई। जब राजा इंद्र को ये समाचार मिला, तो उन्होंने एक देव को धारा नगरी की रखवाली के लिए भेज दिया। वो रात दिन वहीं रहने लगा। भरतराहरी के राजपाट छोड़कर वन में चले जाने की बात विक्रम को मालूम हुई, तो वो लौटकर अपने देश आया। आधी रात का समय था, जब वो नगर तुम रोकने वाले कौन होते हो? देव बोला मुझे राजा इन्द्र ने इस नगर की चौकसी के लिए भेजा है। तुम सच्चे विक्रम हो, तो आओ पहले मुझसे लड़ो। दोनों में लड़ाई हुई, जरा सी ही देर में राजा ने देव को पछाड़ दिया। तब देव बोला हे राजन, तुमने मुझे हरा दिया, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। तुमने राजा के घर जन्म लिया, दूसरे ने तेली के और तीसरे ने कुमार के। तुम यहां का राज करते हो। तेली पाताल का राज करता था। कुमार ने योग साधकर तेली को मारकर शमशान में पिशाच बनाकर सिरस के पेड़ पर लटका दिया है। अब वो तुम्हीं मारने की फिराक में है। उससे सावधान रहना। इतना कहकर देव नगर में आनंद मनाया गया। राजा फिर से राज करने लगा। एक दिन की बात है कि शांति शील नाम का एक योगी राजा के दरबार में आया और उसे एक फल देकर चला गया। राजा को आशंका होई कि देव ने जिस आदमी को बताया था कहीं ये वही तो नहीं? ये सोचकर उसने फल नहीं खाया भंडारी को दे दिया। योगी आता औ योगी वहीं पहुंचा और फल राजा के हाथ में दे दिया। राजा ने उसे उछाला तो वो हाथ से छूटकर धरती पर गिर गया। उसी समय एक बंदर ने झपट कर उसे, उसे उठा लिया और तोड़ डाला। उसमें से एक लाल निकला जिसकी चमक से सबकी आँखें चंद आ गईं। राजा को बड़ा चर्च हुआ। उसने योगी से पूछा, आप ये लाल मुझे रोज Raja, Guru, Jyotishi, Vyedjyä Biti Bietti. Inkei gher kubi khali hatta näin jahna chanjee. Raja ne bhandari ko phal se lal nikla. Ettene deka däkkar raja ko bada harjua. Usnei johari ko unka mulle le Johari maharaj. Yeh lal ittene kiemtii hain ki inka mulle karođo me aaka lal, ek eik raja ke यह सुनकर राजा उसे अकेले में ले गया वहां जाकर योगी ने कहा महाराज बात यह है कि गोदावरी नदी के किनारे मसान में मैं एक मंत्र सिद्ध कर रहा हूं उसके सिद्ध हो जाने पर मेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा तुम एक रात मेरे पास इसके उपरांत योगी दिन और समय बताकर अपने मठ में चला गया वो दिन आने पर राजा अकेला वहां पहुंचा योगी ने उसे अपने पास बिठा लिया थोड़ी देर बाद राजा ने पूछा महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है योगी ने कहा राजन यहां से दक्षिण दिशा में 2 कोस की दूरी पर मसान में एक सिरस के पेड़ पर मड़ी भयंकर रात थी चारों ओर अंधेरा फैला था पानी बरस रहा था भूत प्रेत शोर मचा रहे थे सांप आकर पैरों में लिपटते थे लेकिन राजा हिम्मत से आगे बढ़ता गया जब वो मसान में पहुंचा तो देखता क्या है कि शेर दहाड़ रहे हैं हाथी चिंघाड़ रहे हैं भूत आदमियों को मार रहे आग से दहेक रहा था। राजा ने सोचा, हो ना हो ये वही योगी है जिसकी बात देव ने बताई थी। पेड़ पर रस्सी से बंधा मुर्दा लटक रहा था। राजा पेड़ पर चढ़ गया और तलवार से रस्सी काट दी। मुर्दा नीचे गिर पड़ा और तहाड़ मार मार कर रोने लगा। राजा ने नीचे आकर पूछा, तू कौन है? राजा का तो तभी वो मुर्दा फिर बेड़ पर जा लटका, राजा ने फिर चढ़कर ऊपर से रस्सी काटी मुर्गे को बगल में दबाकर नीचे आया राजा बोला बता तू कौन है मुर्दा छुप रहा तब राजा ने उसे एक चादर में बांधा और योगी के पास ले चला रास्ते में वो मुर्दा बोला मैं विताल हूँ तू कौन है और मुझे कहाँ ले ज मैं तुझे योगी के पास ले जा रहा हूँ। वेताल बोला, मैं एक शर्त पर चलूँगा। अगर तू रास्ते में बोलेगा, तो मैं लौटकर पेड़ पर चालट कुंगा। राजा ने उसकी बात मान ली। फिर वेताल बोला, पंडित, चतुर और ज्ञानी इनके दिन अच्छी-अच्छी बातों में बीतते हैं, जबकि मूर्खों के दिन कलह मैं तुझे कहानी सुनाता हूँ, ले सुन। वेताल पच्चीसी, वचन संग्यातंडन, प्रस्तुति लिब्रा मीडिया ग्रुप।